और भोगे हुए विषयों से जब असंतोष होता है तब अन देखे और अन अनुभव किए हुए ईश्वर पर आस्था जपती है भोगे हुए और देखे हुए विषयों में अगर आदमी उलझ जाता है तो अन देखा और अन अनुभव किया हुआ सत्य अछूता रह जाता है भोगे हुए और देखे हुए विषयों के पीछे साधारण प्राणी पड़ता ही है मद्यपान मांसभक्षण उदरपूर्ति जीव से स्वाभाविक गति स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्ति महाफल खाना पीना भक्ष अभक्ष में फिसल जाना ये जीव की स्वाभाविक गति मनुष्य मृतिया लेकिन निवृत्ति महाफला भोगे हुए में देखे हुए में नश्वरता का दर्शन करके उनसे निवृत्त होना ये महाफल तो जो भोगे हुए देखे हुए में आस्था भोगे हुए और देखे हुए में जब अतृप्ति का अनुभव होता है अर्थहीन अनुभव होता है तब बिन देखे में आस्था होती है समझ रहे हैं न बिल भोगे में आस्था होती है और वही आस्था श्रद्धा प्रेम समर्पण त्याग सहन शक्ति विवेक वैराग ष संपत्ति मोक्ष की इच्छा ये सब पैदा कर देती है सारे अनर्थों का कारण है सारे दुख और मुसीबतों का कारण है अहंकार अहंकार आया के अहंकार से आक्रांत होकर कोई कर्म करा तो पुण्य क्षीण होता है शांति क्षीण हो जाती है विवेक क्षीण हो जाता है और विवेक क्षीण होता है तभी अहंकार पुष्ट होता है हकीकत में ईमानदारी से देखा जाए तो जो कुछ हमारे पास है मकान दुकान जमीन जादाद कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है शर्दी हमारा अपना नहीं है तो ईश्वर की उस अनंत की वस्तु में अपनेपन का दावा करना ये बेईमानी है तो ये बेईमानी अहंकार से होती है उस अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान स्वरूप जो ईश्वर है उस ईश्वर की कुछ वस्तुएं लेकर उस पर हम लोग अपनी मोर लगा देते हैं ये बेटा मेरा है चिंता आ जाएगी हजार बेटा अस्पताल में पड़े हो हजार बेटा लव मैरिज करते हो बीमार पड़े हो, तंदुरुस्त हो हवाई जहाज में उड़ते होंगे हवाई जहाज में गिरते हों दुख सुख नहीं होता मेरापन होता उसका टेंशन होता हजार गाड़ियां मोटर इधर उधर होती है कोई दुख सुख नहीं होता जहां मेरापन होता है वहां होता है और मेरापन जितना प्रगाढ़ होता है उतना दुख सुख प्रगाढ़ होता है मेरापन जितना छिछड़ा होता है धुंधला होता है दुख सुख उतना धुंधला होता है और मेरापन नहीं है तो कोई दुख नहीं कोई ममता नहीं तो ईश्वर की अनंतता पर ध्यान न देकर अपने छोटे अहम को केंद्रित करके जीव देखे हुए भोगे हुए विषयों के पीछे अपने को बहाता है तो छोटा हो जाता है लाचार हो जाता है और देखे हुए भोगे हुए विषयों की नश्वरता तुच्छता जब समझता है तब अनदेखे पर आस्था होती है और जीव धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर उठता है फिर वो अव्यक्त को प्यार करता है जो देखा नहीं और भोगा नहीं जाता लेकिन उसमें अहम मिटाया जाता है उसमें देखने वाले को ही तल्लीन किया जाता है जिससे देखा जाता है उसको देखने के लिए आप स्वतंत्र नहीं रहता जैसे अंधेरी कोठरियों में है तब तक तो फॉर्मस या टॉर्च की जरूरत है अंधेरी कोठरियों से निकलने तक तो टॉर्च की जरूरत है और बाहर सूरज को या पूनम के चांद को देखना है तो क्या टॉर्च करेगी भैया सूरज को देखने के लिए टॉर्च क्या काम करेगी ऐसे ही अनदेखे को जब देखने की इच्छा होती है तो जिस से अंधेरी कोठरियों में देखा जाता है तो अंधेरी कोठरियों से बाहर आने तक टार्च की फानस की जरूरत पड़ती है फिर टार्च या फानस का प्रकाश उस प्रकाश में सूर्य और चंदा के प्रकाश में तिरुधारित हो जाता है ऐसे ही देखे और भोगे हुए चीजों से जब आस्था उठ जाती है उपरांता होती है तो अनदेख्य अन भोगे को पाने की इच्छा होती तो अनदेख्य अन भोगे को पाने की जब इच्छा होती तो पाने वाला का अपना जो ढिम डिम है टिमटिमाता जो है बुद्धिव्रति का प्रकाश वो उसमें लिंग हो जाता है वो वही स्वरूप हो जाता है तो हमारे चैतन्य स्वरूप परमात्मा से वृत्ति उठती है तो जैसे भाला के नोक में तेज नोक होती ना भाले की सुई की तेज नोक होती है ऐसे हमारी वृत्ति के अग्र भाग में जैसे सुई के आगे भाग में भाले की नोक के आगे भाग में ऐसे ही हमारे वृत्ति के अग्रभाग में उस चिदाभास का प्रकाश होता है परमात्मा के रिफ्लेक्स का तो जहां जहां वृत्ति व्याप्ति होती है वहां वहां फल व्याप्ति होती है फल व्याप्ति क्या मैं यहां बैठा हूं क्या हुआ हाँ, मुझे खबर नहीं कौन आया कौन गया क्या हुआ खबर नहीं क्यों कि वृत्ति व्याप्ति नहीं वृत्ति कुंठित हो गई थी वृत्ति व्याप्ति नहीं है हमारी वृत्ति जब इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होती है तो जागृत जगत स्वप्न में आती है हिता नाम की वृत्ति में आती है तो स्वप्न जगत और वृत्ति जब कुंठित हो जाती है तो नींद की अवस्था लेकिन वृत्ति जहाँ से उठती है वो अनदेखा है अनभोगा है उसको देखने की जब होती है तो संसार को जब देखते है तो वृत्ति जहाँ जाती है तो वृत्ति के अग्र भाग में उस चेतन की जैसे आप पूरे जाते और आपके आप में बैटरी तो बैटरी के अगर अग्रभाग में बल्ब और बल्ब के भी अंदर वो जरा सा बल्ब का प्रकाश फैलाने वाला कैसा है आप इतने बड़े और ये रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रेन को समझ लो इतनी बड़ी ट्रेन है और आगे लाइट और लाइट का इतना जो फॉक्स है उसमें इतनी थोड़ी लाइट होती है फॉक्स में बल्ब होता बल्ब में भी तार होती लाइट की कुछ तो वो जलती तो ऐसे आपकी जो वृत्ति है तो वृत्ति के अग्रभाग में चेतन का प्रकाश इससे पता चलता है तो वृत्ति तुम्हारी वस्तु के आवरण को भंग करती घड़ा है तो आपकी वृत्ति ने घड़े के घड़े के ऊपर जो आवरण था आपके और घड़े के बीच जो पता नहीं चलना था वो वृत्ति ने पता चला है आंखें बंद नहीं तो घड़ा हुआ है तो आपको क्या पता तो वृत्ति आंख खुली और वृत्ति गई आवरण भंग हुआ जैसे अंधेरा है तो टॉर्च मारी तो उतना अंधेरा भंग हुआ और वो वस्तु दिखी दिखी और दिखी।, तो दिखी तो बाकी का अंधेरा है जहां जहां बैटरी गई वहां वहां वो चीज दिखी ऐसे ही जहां जहां तुम्हारी वृत्ति जाती है तहा तहां, तहां वृत्ति के अग्र भाग में वो तुम्हारा चैतन्य फल व्याप्ति होती है तो चंदा को सूरज को इसको उसको जिसको देखते सुनते हो तो जहां जहां सुनने में वृत्ति जाए, आप देख रहे एक तक तो सुन नहीं पाएंगे सुन रहे एकदम ध्यान से तो पास से कौन गुजर गया वो नहीं देखेंगे सोच रहे हैं तो देख भी नहीं सकेंगे सुन भी नहीं सकेंगे वृत्ति जहाँ है वहीं तो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं वृत्ति बिखरी है तो सब थोड़ा थोड़ा साथ में होता है तो वृत्ति व्याप्ति जहां होती है वहां वृत्ति के साथ चिदाभास होता है उसे फल व्याप्ति कहते हैं वेदांत की भाषा में तो इतर चीजों को तो वृत्ति व्याप्ति से आप देखोगे अब वृत्ति व्याप्ति से देखने की आदत है वो देखने सुनने भोगने से जब आपका विवेक जगह और उपराम हुए तो अन देखे और अन सुने पर आस्था होगी उससे क्या होगी प्रीति करोगे प्रीति आपको तो तृप्त करेगी लेकिन प्रेमास्पद को भी खुश कर देगी प्रेम तो प्रेमी को तो खुश करता है लेकिन प्रेमास्पद को भी खुशहाल कर देता है और भोग भोगी को तो परेशान करता है भोगता को तो परेशान करता है और भोग को भी नाश कर देता है भोग भोगता को तो शक्ति कर देता है लेकिन भोग को भी नाश करता है तो वृत्ति से जो भोगा देखा सुना जाता है वो आकर तो वृत्तियां उठ उठ के लीन हो जाती है से तो जीवन खत्म हो जाएगा ऐसा जब विवेक जगता है तब अनदेखे और अनभोगे में आस्था होती है आस्था होती है विवेक जगता है फिर उसको देखने के लिए वृत्ति व्याप्ति की जरूरत नहीं है वृत्ति वहां जैसे अंधेरी कोठरियों से निकलने के लिए तो टार्च की जरूरत पड़ी फानस की जरूरत पड़ी सूरज को चंदा को देखने के लिए टार्च या फानस की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे ही संसार पे अंधेरी कोठरियों को चीजों को देखने के लिए तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की जरूरत पड़ती है तो अब इससे जब उपराम हुए तो अपने घर में जब आए तो उस प्रकाशक को देखने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है तब जरूरत नहीं पड़ती है जरूरत तब नहीं पड़ती है जब आप वृत्ति में ब्रह्म भाव पैदा करते हैं वृत्ति को व्यापक करते जाते हैं सर्वोहम अखिलोहम निखिलोहम शांतोहम साक्षी हम चैतन्य हम चिदानंद अहम मनोबुद्धि अहंकार चित्ता ये सब जो वृत्तियां जहां जहां भागती उसको आप कटआउट करते जाते हैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते जाते, जाते हैं तो बाकी जहां है वहां ठहर जाए वृत्ति अथवा तो सब मैं हूं नहीं नहीं करके आ जाओ अथवा सब मैं हूं करके उसको खोल दो इसलिए वेद में एक विधि वाक्य है दूसरे निषेध वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि ये विधि वाक्य और दूसरे निषेध वाक्य की नेति नेति नेति ये नहीं ये नहीं आत्मा के नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नहीं।, ये नहीं, ये नहीं। ये पांच बार है नेति नेति नेति फिर नेति नेती तो पृथ्वी जल तेज ये नहीं आकाश और वायु यह भी नहीं इनके बाद जो रहता है वह जो है ब्रह्म है अब एक तरफ तो सब ब्रह्म है सब भगवान है और दूसरे तरफ बोलते हैं ये नहीं ये नहीं और बाद में ब्रह्म है भगवान है तो ये कैसे कि सर्वत्र भगवान है लेकिन ये नाम और रूप में जो दिख रहा है ये बदलने वाला है नाम रूप जिसके आधार से दिखता है वो सार है और सार सब में है अपने को सार नहीं दिखता ना जैसे कुंडल सोना है बोले नहीं अच्छा तो बंगड़ी बंगड़ी सोना है तो बंगड़ी है तो ये बंगड़ी है ये कुंडल है ये है तो ये नहीं लकड़ी लाओ तो ले आया कुंडल ये नहीं ले आया बंगड़ी ये नहीं ले आया झेमिरा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं करके क्यों नहीं कर। नहीं कर रहे क्यों सोने की सलाई लाने थी लकड़ी लाने थी तो लकड़ी का ठीक से ज्ञान हो गया तो गहनों में भी वही है ऐसे ही नेति नेति करके नाम और रूप का बाद करके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो गया तो नाम और रूप में भी वही है वो ज्ञान हो जाएगा पहले ही अगर कह दे सब वही है तो जो आए वो खाओ जो आए वो पियो जैसा आए वैसा करो तो अंदर का सुख नहीं मिलेगा तो बाहर का सुख भोगे बिना रहेगा नहीं और बाहर का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो मुसीबत पैदा ना करे दुख पैदा ना करे हे राम जी जो अर्ध प्रभु है जो अज्ञानी है उनको सब ब्रह्म का उपदेश करना माना उसको गड्ढे में डालना है करो तो ब्रह्म का उपदेश अनधिकारी को करने से तो उसका तो पतन हो जाएगा इसलिए संयम करके देखे हुए भोगे हुए से जिसको विवेक जग गया है आस्था उठी देखे हुए भोगे हुए में और अन देखे अन भोगे तत्व की जब आस्था पैदा होती है तो उसको विवेक जगता है वैराग्य जगता है उसको उसके लिए प्रेम जगता है उस प्रेम प्रेम के प्रभाव में बाहर की कितनी भी प्रतिकूलता हो अपमान हो ये सब सहलेगा और सत्य को खोज लेगा और सत्य भीतर मिल गया तो फिर वो निगाह हो जाएगी जहां में देख लेगा सत्य सोने को ठीक से पारख लिया फिर कोई भी गहना होगा इतना फेट है जान लेगा तो बड़ी अड़चन आती है अहंकार है उस सब सब उस एक सत्ता का परमात्मा का है लेकिन हम अपना मान लेते हैं और जितने जितने का अपना दायरा बना लेते उतना उतना हमको बांधता है इसलिए दायरा तो भले रहे लेकिन बाहर का अपना अपना व्यवहार तो ठीक फर्ज संभल के करो लेकिन दायरा बाउंड्री मजबूत नहीं करो बाउंड्री खुली रखो जितनी बाउंड्री अच्छा तो इसमें भी दो रास्ते एक तो ये है कि बाउंड्री आप रखो ही मत हटा दो अगर हटा नहीं सकते तो बाउंड्री को बढ़ा कर दोह को मैं मानते और देह के काम आने वाली वस्तु मेरा मानते तो बिल्कुल संकीर्ण अहम रहेगा इससे परिवार को मेरा मानो तो थोड़ी वृत्ति बढ़ेगी इसकी अपेक्षा जाति को अपना मानो तो वृत्ति बढ़ेगी इसकी अपेक्षा तहसील के लोगों को अपना मानो तो और वृत्ति बढ़ेगी राज्य में अपनात्व कर दो तो और वृत्ति बढ़ेगी राष्ट्र में अपनात्व कर दो तो और वृत्ति बड़ी हो जाएगी विश्व में अपनात्व कर दो तो वृत्ति और बड़ी हो जाएगी और ब्रह्मांड में अपनात्व कर दो तो वृत्ति और बढ़ जाएगी इससे तुम्हारा वृत्ति जितनी व्यापक होती है उतना सुख ज्यादा होता है इसीलिए जो कुटुम्ब के पालू अर्थ के बैल होते हैं ना कुटुम्ब पालू उनकी अपेक्षा जाति या समाज की सेवा करने वाला आदमी ज्यादा सुखी होता है मस्त होता है और जातिता और समाज के दायरे से भी जो आगे खुला है मानवता के लिए वो और ज्यादा सुखी होता है और प्रभावशाली होता है जयराम देखिए और महाराज जो देश और प्रदेश की सीमाएं चित्त में अंकित नहीं करता मानव मात्र के लिए जिसकी वृति व्यापक हो गए उसका और प्रभाव होता है जीव मात्र के लिए जिसकी वृत्ति व्यापक हो गई उसका और प्रभाव होता है और वृत्ति इतनी बड़ी की वृत्ति एकदम वृत्ति नहीं बची वृत्ति व्याप्ति की जरूरत नहीं पड़ी महाराज वृत्ति जहां से उठती है वो स्वरूप ही साक्षात्कार तो देखा हुआ और भोगा हुआ इनसे जो भी सुख मिलता है वो एक अल्प है वो सुख शाश्वत है और पूर्ण है और उससे कितना भी सुख निकलता है फिर भी उतने का उतना और सारा कितना भी उसमें और कुछ पड़े तो भी उतने का उतना इसीलिए ऋषि कहता है पूर्ण मदह पूर्ण मिदम व पूर्ण है अनंत अनंत विचार निकलते अनंत अनंत वृत्तियां निकलते फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण और अनंत वृत्ति हर रोज शांत हो जाती लय हो जाती अनंत वृत्तियां तुम सुन, सुन सुन के उसमें लय कर दे, तो भी पूर्ण का पूर्ण है कितनी वृत्तियां तुम्हारी निकलती है तब भी वो वैसे का वैसा और कितने विचार तुम्हारे अंदर पढ़ते हैं तभी भी वो वैसे का वैसा साक्षी वैसे का वैसा दृष्टा वैसे का वैसा जो वैसे का वैसा है एक रस है वो मैं हूं वो मेरा परमात्मा है चिदानंद है और ये शरीर में हूं ये वस्तु मेरी है ये घर मेरा है ये वार मेरा है ये जितनी जितनी पकड़ अंदर से मजबूत होगी उतना चिंता भय शोक होगा इसलिए घर में जो कुछ भोजन मिला खा लो जो धन संपत्ति आ गई तो आ गई जो रह गई वो रह गई जो घट गई वो घट गई अपना यत्न करो लेकिन अंदर से गए इसी का नाम ये संसार है अरे यार भैंसा गये उदरकान आ जाता तो विचार करे ने हृदय ने उद्वेग थी चिंता थी दूर इसने अपमान कर दिया इसने एक कर दिया वो कर दिया उस बात को दोहरा कर अपनी वृत्ति को बिखेरो नहीं अपनी वृत्ति जहाँ से उठती है उस परमात्मा को स्नेह करके वृत्ति वहाँ लगाओ वृत्ति वहाँ लगाने से काम बन जाता है तो कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण राजी हैं और राम के भक्त तो राम राजी और झूलेलाल के भक्त तो है तो झूलेलाल राजी झूलेलाल राम कृष्ण ये सब वृत्ति ठहराने के लिए चित्र हैं और वृत्ति वहां ठहरे तो अच्छा है नहीं तो फिर वृत्ति को बड़ा कर दो काम बन जाए वृत्ति को है तो अनंत की चीज है और वृत्ति को सीमित कुंडाला बना दिया है ये मेरी जाति ये मेरा घर ये मेरा परिवार और ये मेरा कर्तव्य बेटों को पाला पोसा खिलाया पिलाया शादी कराया बस ये मेरा कर्तव्य है इसमें फंस गए आपने बाउंड्री बना दी इसीलिए दूसरे गरीबों के, के बच्चों को खिलाना पिलाना देना वो दान माना जाता है दान क्या माना जाता है तो उनको दोगे तो उधर कोई बैठा है तुमको दे दे वृत्ति तुम्हारी बड़ी हो जाएगी तुम जहाँ जाओगे वहां तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा बाकी तुमने दो मन दाना दिया तो दस मन दाना कहीं उधर थोड़े तोल के कोई दे देगा नहीं तुम्हारी वृत्ति बढ़िया हो जाएगी जहाँ जाओगे वो फिर अपने आप एक दूसरे की वस्तुएं आकर्षित कर देती है जैसे लोहा नहीं जाती लोहे चुम्बक जहाँ जाता है लोहा खींच के आता है ऐसे ही जितना आपकी वृत्ति व्यापक है उतना ही प्रकृति आपके अनुरूप हो जाती है अनुकूल हो जाती है एक तपस्वी तप करके उठे कुंद दंत उनके साथ गए और चलते चलते रास्ते में एक निर्जन प्रदेश आया और सूखा तालाब था सूखे वृक्ष थे वहां रात ठहरे उनके पुण्य के प्रभाव से तालाव भर गया वृक्षों को फल आ गए और तीन दिन वहां फल खाए और पानी पिया जितनी वृत्ति संकीर्ण होती कुंठित होती है उतना आदमी का पुण्य क्षीण होता है अल्कमति का जितनी वृत्ति व्यापक होती है सात्विक होती है उतना पुण्य बढ़ता है जितना पुण्य बढ़ता है तो अनुरूप हो जाती है अनुकूल हो जाती है। तो देखे हुए भोगे हुए में आसक्ति का अभाव करना तो देखने और भोगने वाले वस्तु का ठीक आप भोग सकते हैं और आसक्ति होती है तो देखे हुए और भोगे हुए में जो आसक्ति होती तो आप ही भोग बन जाते हैं तो अथर्वेद का उनतालीसवां अध्याय है ईशावास उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास मदम सर्वम यत किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तिन भुंजि था यह सारा जो जगत है ईश्वरीय सत्ता से ओतप्रोत है इसलिए त्याग से भोगो अहंकार से नहीं मोह से नहीं मान की लालच नहीं रखो भविष्य में सुखी होने की लालच नहीं रखो अभी अपना सुख स्वरूप आत्मा है संकीर्णता छोड़ दो तभी तो प्रकाशित हो जाए स्थूल शरीर स्थूल चीजों का है इसलिए शरीर है संसार की सेवा के लिए और मन है शरीर है सेवा के लिए और मन है चिंतन के लिए ऐसा चिंतन न करो जिससे दुख पैदा हो ऐसा चिंतन न करो जिससे आसक्ति और लोभ पैदा ऐसा चिंतन करो कि चिंतन जहां से होता है उसका चिंतन हो जाए अब बुद्धि है ज्ञान भरने के लिए और तुम हो परमात्मा के लिए तो शरीर से काम मन से चिंतन ईश्वर चिंतन ऊंचा बुद्धि से अपने प्रियतम तत्व तो का निष्ठा और स्वरूप से आत्मा परमात्मा को स्नेह कर बिल्कुल ठीक पुरजे ठीक जगह पे लग गए गाड़ी बिल्कुल चल जाएगी मन तो ज्योति सरूप अपना मूल पिछाड़ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ना ना। तो बातें हुई कि देखे हुए भोगे हुए कहा आकर्षण न रहे तो विवेक जगेगा विवेक से वैराग्य जगेगा मोक्ष की इच्छा हो अनदेखियन भोगे के लिए प्रेम पैदा होगा वो आपको तो पवित्र कर देगा मधुर कर देगा लेकिन प्रेमास्पद को भी आनंद से भर देगा आप जिस पर निस्वार्थ प्रेम करते वो स्वयं आनंदित हो जाता है बच्चा माँ को स्नेह करता तो माँ की थकान मिट जाती है आलिंगन करके माँ को गले से लगा देती माँ बेटे को गले लगा देती जैसे माँ को स्नेह करने वाला शिशु आप भी तृप्त होता है और माँ के दिल को भी तृप्ति देता है ऐसे ही परमात्मा को स्नेह करने वाला जीव आप भी तृप्त हो जाता और परमात्मा को भी तृप्ति दे देता है परमात्मा को तृप्ति देने की शक्ति जिस जीव में है वो जीव दर दर की ठोकर खा रहा है आप भगवान को तृप्त कर सकते हैं दूसरी बात कि अहंकार अहंकार प्रेरित जो अहंकार पोषक कर्म है या अहंकार प्रेरित जो कर्म है, वो बांधते हैं अहंकार बढ़े ऐसा काम ना करें आप बढ़िया काम करेंगे लोग वाह करें अंदर अहंकार ना बढ़े अभी हम लोग कर ये रहे समाज में कुछ भी शादी मुरादी देखा का अहंकार को सजाने के लिए कर रहे इसलिए झंझट बढ़ गए अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं अहंकार मिटाने के लिए सत्कर्म करने से वाहवाही होता है यश होता है मान मिलता है लेकिन वो मान यश अहंकार फुलाने में लगा है तो खत्म हो जाता है और वही मान अपना तो जीव का तो स्वतंत्र कुछ नहीं है आपने कुछ दिया या किसी की कि सेवा के तो आपका अपना तो कुछ नहीं भैया शरीर भी तो अपना नहीं है तो अपना क्या है ईश्वर की कुछ चीजें चुरा कर अपनी मोहर मार देते हैं जल उसी का तेज उसी का वस्तुएं उसी की अन्न खाया तो उसी का तो रस भी उसी का तो रजवीर भी उसी के अन्न रस से मिले तो उसी से बेटे बने हम बेटा मेरा है मेरा है उन बेटों की चिंता है दो बेटों की तो चार बेटों की बाकी की नहीं कि गलत मोहर मार दिया इसलिए चिंता है और फिर उनका उतना विकास भी नहीं होता जितनी अपने चिंता करते तो विकास उनका रुक जाता है व्यवस्था करो चिंता नहीं तो मेरे पने की मोहर जो प्रगाट है न वो दुख देती है आश्रम मेरा है सिमो है ममता है अहंकार है तो दुख दे बाहर से कहो डट के मेरा है लेकिन अंदर से समझो कि शरीर भी मेरा नहीं है आश्रम मेरा कहां से घर मेरा कहां फैक्ट्री मेरी कहां पत्नी मेरी और पति मेरा है ये सब बेवकूफी की बात है सब चला चली का मेला है जैसे जल में बुधबुद्धे पैदा होते हैं लीन होते जाते हैं, ऐसे ही सब पांच बूतों में पैदा हुए और उसी में लीन हो रहे ये औरत मेरी है ये बेटे मेरे हैं, ये बाप मेरा है ये मकान मेरा है व्यवहार में भले कह दो लेकिन अंदर से समझो कि सब खिलवाड़ है खिलवाड़ सब खेल है जूठा लेना जूठा देना जूठा खाना जूठा पीना जूठा बोलना जूठा चलना नान के झूठ ही झूठ है जूठा संसार झूठा उसमें लेना देना इसको सच्चा नहीं मानो जूठे को मानते सच्चा तो सच्चे का पता नहीं होगा जूठे को मानते सच्चा तो सच्चे का ज्ञान रह जाता है कच्चा जूठे को जूठा माने तो सच्चे में प्रीति होगी और फिर जूठा भी ठीक से चलेगा नहीं तो जूठा दबा देगा फिल्म को फिल्म मानते तो मजा आता है लेकिन फिल्म को सच्चा माना तो फिल्म की रेलगाड़ी देखकर रोती पकड़ के पुरुष पुरशुमल बाहर निकल जाए बिना रेल छोड़ करके पिपल के पेड़ के साथ बांध दिया और लकड़ियां कट्ठी कर दी और आग दे मारे आग देमारी तो पर्दे की आग थी फिल्म की थी कैमरे का चमत्कार था ओ, आग दे मारी तो पसीने से तरबतर हो गये हो पीछे जो बैठे लिया रेवा दे दियो और मारा घोना धली लिया रहवा दे बापड़ी ने रेवा दे ला नहीं मोहने लिया हो घुमा फिरा के एकदम वो गुंडो की गर्दन पर उन्होंने लकड़ी दे मारी कातर दे मारे पर्दा धड़ा धुम हुए हो आदमी सीट पे खड़ा हो गया कि आटला बता दौत काटी जो चो जो पेलू बैरू बापड़ू बड़ी है तु तु तु आ जुआ बैठा <laughs> फिल्म में फिल्म हो गई <coughs> देख रहे थे फिल्म और फिल्म में भी फिल्म हो गई हटावा हाँ हो आप हो गया क्या हो भी फिल्म हो गई हटावा हाँ हो हप हो गया, क्या और क्या क्या भाई का इनाम बबूद आटला बड़ा दौट करता था मैं बदते लाल बदन नहार बदमाश्वर तुम बहरू क्यों गये <laughs> बही बड़ी तू तो बहरू क्यों गयू अब वो फिल्म को सच्चा मान ले आपकी नजर में हंसी का पात्र है कि नहीं वो आदमी लेकिन वो अपने को चतुर मानता था हमने बहुत बड़ा काम किया पर्दे पे डंडा दे मारा गुंडे को बोलने तो को तो लगा नहीं ना लाइट थी और क्या था पर्दा टूट गया और क्या हुआ तो महाराज जैसे उसकी बुद्धि पर अपने को हंसी आती कि फिल्म को सच्चा मान रहा था ऐसे संसार फिल्म है और ज्ञानियों को आप लोगों पर हंसी आती श्री राम इसलिए तो संसार को सच्चा मानना ये बेवकूफों का काम है संसार को सच्चा मानना ये बेवकूफों का काम है हे राम जी ये मूड दुनिया को सच्चा मानते हैं हमको तो संसार स्वप्नवत दिखता है